महाभारत आश्रम वासिक पर्व द्वादशोध्याय अर्जुन का भीम को समझाना और युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र को यथेष्ट धन देने की स्वीकृति प्रदान करना अर्जुनवाच भीम ज्येष्ठो गुरु तम ना तो महे धृतराष्ट्रस्तुराजर्षि सर्वथा अर्जुन बोले भैया भी भीमसेन आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता और गुरुजन हैं अतः आपके सामने मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकता कि राजदर के योग्य है न स्मरत पर स्मरंती सुकृतान्यपी असमार्य मदा साधव पुरुषोत्तमा जिन्होंने आर्यो की मर्यादा भंग नहीं की है वे साधु स्वभाव वाले श्रेष्ठ पुरुष दूसरों के अपराधों को नहीं उपकारों को ही याद रखते हैं फालगुन से महात्म धर्मती पुत्रुधिष्ठि महात्मा अर्जुन की आवाज सुनकर धर्मां कुंती पुत्र युधिष्ठि ने विदुर जी से कहा इदमचना छत्त कौरव अम्रोही पार्थिव क्षतिपुत्राण श्राद्धम तब्द्यचा जी आप मेरी ओर से कौरव नरेष्ट्र से जाकर कह दीजिए वे अपने पुत्रों का श्राद्ध करने के लिए जितना धन चाहते हो वह सब मैं दे दूंगा भीषमादी आम च सर्वेशादा उपकारिणाम मम को साम सुदूर्मना प्रभो भीष्म आदि समस्त उपकारी श्रोतों का श्राद्ध करने के लिए केवल मेरे भंडार से धन मिल जाएगा इसके लिए भीमसेन अपने मन में दुखी ना हो वह सम्पावाच इतवा धर्मराज तमर्जुनम प्रत्यपूजयत भीमसेन कटाक्षे नीक्षा चक्रे धनंजय वह जी कहते जन्मे जय ऐसा कहकर धर्मराज ने अर्जुन की बड़ी प्रशंसा की उस समय से ने अर्जुन की ओर कटाक्ष पूर्वक देखा तथा सदुरमान वाक्य महा युधिष्ठिर न कोपम सन् तुम तब बुद्धिमान युधिष्ठिर ने विदुर से कहा चाचा जी राजा धित्राष्ट्र को भीम सेन पर क्रोध नहीं करना चाहिए परिक्लिष्टो धीमान आपको तो मालूम ही है कि मन में हिम वर्षा धूप आदि नाना प्रकार के दुखों से बुद्धिमान भीम सेन को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा है किन्तु मदवचना द्रोही राजान यद्यदि क्षति यावच्च ध्वीयतां मद्गृहादि मे ओर धाट्य कहिए कि आप जो जो वस्तु जितनी मात्रा में लेना चेते हो से मेघ्रहण कीजिए जन्माशर्यम धीमह करो तीत दुखिता न तमति कर्तव्य स पार्थिव भीमसेन अत्यंत दुखी होने के कारण जो कभी ईर्ष्या प्रकट करते हैं उसे वे मन में न लावे यह बात आप महाराज से अवश्य कह दीजिएगा जन्ममास्ती धनम किंजिद अर्जुन से चेस्मरी तमी महाराज वाच्य स पार्थिव मेरे और अर्जुन के घर में जो कुछ भी धन है उस सब के स्वामी महाराध्यारष्ट हैं यह बात उन्हें बता दीजिए ददा राजाभ्यो यथेष्ट क्रियता पुत्राण सुभाव ग वे ब्राह्मणों को यथेष्ट धंदे जितना खर्च करना चाहे करें आज वे अपने पुत्रों और सुहृदों के ऋण से मुक्त हो जाएं। इदम चापी शरीर में तवायत्तम जनाधिप धना चेतविद्धि न मे तरासी संशय उनसे कहिए और सारा धन आपके ही अधीन है। इस इस बात को आप अच्छी तरह जान ले। विषय संशय है। इति श्री महाभारते आश्रम वासके आश्रम वासि युधिष्ठिरानुवादशोध्याय इस् प्रकार श्री महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व के अंतर्गत आश्रम वास पर्व में युधिष्ठिर का अनुमोदन विषयक बारहवा अध्याय पूरा हुआ